तो वंदे भगवरो गुरुरात्मे मूर्ति भेद विभाग व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओ शांति, शांति, अथर्वेदिया मुंडक उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम मुंडक का प्रथम खंड में पंचम मंत्र विचार कर रहे थे तथा पर ऋग्वेद यजुर्वेद ऋग्वेद ऋग्वेदो होना ऋग्वेदों न ऋग्भेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छंदो ज्योतिषमित अथ परा यदक्षर अतिगम्यद्या तो और अपरा विद्या इसका स्वरूप कहा जा रहा है में हम लोग देख रहे थे अविद्याया भाष्यमय रोदेख्रिय अद्याय परातीत पांच टिप्पणी देख लिये आगे टीका मे सां वेद अपर अपर विद्यापन्न तत्पृथेद्यतः ब्रह्म विद्या संभवती आक्षिपति घा नाम वेदा नाम तत्र कहा गया कि तत्रा परा ऋग्वेद यजुर्वेद साम बेदा कह करके आगे शिक्षा कल्पो व्याकरणम अंग के साथ वेद ये सबको अपर विद्या में अपर विद्या कोटि में रखा गया अपर विद्यात्व न तभी पूरा वेद अंग के साथ अपर विद्या हो गया और जो परा विद्या आप अभी वेद से इसको अलग कर रहे हैं ततः पृथक करणात् तथ अर्थात वेदात परा विद्या को आप वेद से पृथक कर रहे हैं क्योंकि वेद को परा विद्या में रखें ना अपर भीद्या... अपरा विद्या अपरा विद्या में रखे अपरा विद्या में तो इसलिए ये परा विद्या को आप वेद से पृथक करण पृथक कर ले रहे हैं तभी परा विद्या वेद बाह्य हुआ ना वेद अंतर्गत हुआ वेद बाह्य हो गया तो वेद बाह्य तया छः नंबर टिप्पणी हाँ अनंतर्गत त्वेन अभी ये परा विद्या ये वेद का अंतर्गत नहीं हुआ तो नहीं होने से ब्रह्म विद्या परत्त्व न संभवती जो वेद बाह्य है वो पर कैसे होगा वो श्रेष्ठ कैसे होगा वो तो वेद बाह्य जैसे साधारणतः तो निंदा किया जाता है वेद बाह्य वालों का ये पूर्व पक्षी शंका लाता है भाष्य में नु ऋग तो वेदादि बाह्या सा कथम परा विद्या सियान मुक्ष साधन च ऋग्वेदादि तो यह तो जो पराविद्या हुआ और ऋग्वेदादि से बाह्य हुआ उनसे सा कथम परा विद्या तो फिर पराविद्या विद्या मुझी ये बात कहे हैं या वेद बाह्या टीका में दिए हैं श्लोक देख लीजिए या वेद बाह्य स्मृत यो या सर्वास्ता सर्वास्ताफला प्रत्यय तमो निष्ठाता स्मृता मनुस्मृते इस प्रकार की मनुजी कहें या वेदबाया स्मृतय जो सब स्मृति वेद बाहर है वेद अंतर्गत नहीं है हरियाच का दृष्टि दर्शनम मत जो सब कुमत है कुदर्शन है ता सर्वा निष्फला वो सब निष्फला अर्थात वो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगा पुरुषार्थ का साधन नहीं होंगे वो सब और तमो निष्ठा ही ताहा स्मृता वो सब तमो निष्ठा तमो अर्थात ये दुर्गति का कारण हो जाएंगे अज्ञान का अज्ञान ही पुनः जन्म मृत्यु चक्र में डालेंगे तमोनिष्ठा सात नंबर टिप्पणी दे दिए या वेद मनु मनुजी द्वादश अध्याय का पचानवे श्लोक संख्या भी दे दिए अतः तमोनिष्ठात्व नरक फलत्व कुल्लुक भट्ट जो मनुस्मृति का व्याख्याकार है कुल्लुक भट्ट वो कहते हैं जो तमोनिष्ठा है अर्थात नरक फलत्व नरक फल देगा जो वेद स्मृति जो सब कुदर्शन है उसका अनुसरण करने से दुर्गति होती है और अज्ञान सही जो तमोनिष्ठा कह गया उसका अर्थ हो गया कि अज्ञान मूलकम तो अज्ञान है तो पुनः ही जन्म मृत्यु चक्र में नाना योनि में वो भ्रमणकर्ता रहेगा टीका में इति स्मृते कुदृष्टिवादुपादेय अर्थः वेदबाह अगर हो गए तो फिर कुदृष्टि हो गया तो इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए अनुपादेय न उपादेय न ग्राह्या भाष्य में या वेदबाह्य स्मृत इति ही स्मरती जो वेदबाह्य स्मृति है वह सब दुर्गति का कारण होते हैं ऐसे मनुजी कहते हैं और कुदृष्टित्वाद निष्फलवाद अनादेय सियात एक तो कुदृषि दृष्टि अर्थात दर्शन मत ये सब गलत मत है त्रुटिपूर्ण और निष्फलवाद इसका फल जो है वो अर्थात तो पुरुषार्थ का साधन नहीं होते हैं सै टीका में विद्याया विद्या या वेद बाह्यना उपनिषदा अभी ऋग्भेदादी बाह्यव प्रसज्येत विद्या अगर वेद बाह्य हो जाएगा विद्या पराविद्या विद्या और पराविद्या का विचार चल रहा है पराविद्या। पराविद्या अगर वेद बाह्य हो जाएगी तो तदर्था उप उपनिषद तो तस् तस् तो कहने से परा विद्यायी जो पराविद्या के लिए इम इम उपनिषद तो तदर्था उपनिषदा उपनिषदा ये जो उपनिषद है वो सो पराविद्या के लिए है अगर पराविद्या ही वेदबाह्य हो गया तो फिर उपनिषद भी वेदबा हो जाएंगे उपनिषदाम उपनिषदा ऋग्वेदादि बाह्यव प्रसज्येत यह दोष भी आएगा भाष्य में उपनिषदाम उपनिषदा चग्वेदादि बाह्यव स ये जो उपनिषद इत्यादि ये सब ऋग्वेद से मतलब ये वेदादि बाह्य हो जाएंगे अगर परा विद्या वेद बाह्य हो गया परा विद्या के लिए जो उपनिषद है वो भी सब वेद बाह्य हो जाएंगे तो ऋग्वेदादित्व पृथक करणम अनर्थकम इसलिए पूर्व पक्ष अपना निष्कर्ष कह रहा है ये जो परा विद्या को आप इसको अलग कर दिए तो ये अर्थात पराविद्या और पराविद्या का प्रतिपादक उपनिषद ये सब व्यर्थ है तो अगर आप कहेंगे नहीं नहीं ये सब ऋग्वेद आदि का अंतर्गत है ये जो उपनिषद है ये सब ऋग्वेद आदि का अंतर्गत है अगर ऐसा कहेंगे तो फिर पृथक करणम अनर्थ इसको अलग क्यों रखें अपराविद्या में सब वेद को कह करके परा पराविद्या का साधन है उपनिषद इसको पृथक क्यों किए अगर वो ऋग्वेद आदि में ही अंतर्गत होता तो तो पूर्व पक्ष अपना निष्कर्ष सुना रहा है कि अगर ऋग्वेद का अंतर्गत होता तो इसको पृथक करना चाहिए नहीं चाहिए था अगर आप पृथक कर दिए अर्थात तो यह जो उपनिषद ये ऋग्वेद का अंतर्गत नहीं है अथ परायिति थी अथ पराई अर्थात तो अथम अथ कथम परायिति फिर इसको कैसे पराविद्या कैसे कह देते हैं सिद्धांति आगे उत्तर देता है टीका में वेदबाव पृथकर्ण नवती अर्थात पृथककरण कर दिया गया इसलिए वेद बाह्य हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है पृथकर्ण वेद न भवति फिर इसको क्यों कहा गया पृथकण किंतु वैदिक ज्ञान से वस्तु विषय से शब्द राश्यतिप्राएण इतिहास से ये जो परिद्या है वो वैदिक ज्ञान है वस्तु विषय से ज्ञान से वैदिक से वस्तु विषय वस्तु विषय से मैं समास कैसे कहेंगे वस्तु न पूछ सक वस्तु विषयों यु का अर्थ ब्रह्म वशेस्तुन वस्तु ये वैदिक ज्ञान होने पर भी ब्रह्म को विषय करने वाले ये जो वैदिक ज्ञान हुआ ये शब्द राशि से अतिरेक है तो शब्द राशि शब्द राशि अर्थात शब्द समूह उससे ये भिन्न है नौ नंबर टिप्पणी दे दिए शब्द राशि अतिरेक शब्द समूहात्मक वेद अपेक्ष भिन्न है वास्तविक पराविद्या कहने से ब्रह्माकार वृत्ति ये शब्द राशि नहीं है हाँ शब्द राशि से ये उत्पन्न होता है और ये वृत्ति का जनक ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति इसी ज्ञान कहा जाता है विद्या पराविद्या इसका जनक होने से उपनिषद को भी कह दिया जाता है पराविद्या तो शब्द राशि से यह अतिरेक है क्योंकि यह जो पराविद्या है यह अनुभवात्मक है शब्द राशि अतिरेक अभिप्रायण इतिहा न वेद्य विषय भाष्य में न वेद्य विषय विज्ञान से विवक्ष न सिद्धांत के ताकि न न अर्थात पूर्व पक्ष जो कहा कि ये सब उपनिषद वेद का अंतर्गत तो फिर नहीं होना चाहिए सिद्धांत कहते हैं कि न वेद्य विषय विज्ञान से विवक्षित्वात वी व होना चाहिए वि हो गया नया में ठीक है वेद्य विषय ठीक नहीं है नया में अच्छा अच्छा न वे विषय वैद्य विषय विज्ञान सेवक्षित्वा यह वेद्य विषय विज्ञान बहुव्रीह वैद्य विषय अथवा वेद बे, विषयो विषयों ये विज्ञान विषय में बहुव्री विज्ञान के साथ कर्मधारा तो ये सारे वेद का वेद्य कौन है परब्रह्म तो पर्रह्मषय विज्ञान सेवक्षित्वात्त तो परा पराविद्या कहने से यहाँ पर ब्रह्म विषय विज्ञानों को कहा जाता है और उपनि अ... उपनिषद वैद्या अक्षर विषय ही विज्ञान यहाद्याधान्य विवक्षिता न उपनिषद शब्द राशि परा विद्या शब्द से यहाँ उपनिषद शब्द राशि शब्द को नहीं कहा जा रहा है उपनिषद वेद्य अक्षर विषय ही विज्ञानम उपनिषद वेद्य अक्षर विषय घटक पद चार आगे कैसे समाच लेंगे उपनि उपनिषद भी ही वेद्य तो हो गया उपनिषद वेद्य आगे कर्म कर्मधारा तो उपनिषद वैद्य जो अक्षर हुआ आगे उपनिषद वेद्य जो अक्षर ब्रह्म हो गया आगे बहुब्री तो उपनिषद वैद्य अक्षर जो ब्रह्म वो ब्रह्म विषय है जिस विज्ञान का क्योंकि यहाँ पद दे दिया उपनिषद वैद्य अक्षर विषयम विषयम विषय शब्द कौन सा लिंग में चलता है पुगलियों में यहाँ कितु नपुंस दिया गया इसलिए ये निश्चय हो जाएगा कि ये बहुब्री होगा क्योंकि अगर तत्पुरुष करेंगे तो क्या होना चाहिए हाँ क्यों परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष यो इसलिए ये निश्चय होता है कि बहुब्री हुआ <clears throat> उपनिषद वेद्यम यदअक्षर तद अक्षर विषयों ये विज्ञान से यह अक्षर विषय का विज्ञान यह परा विद्याद्याच्य प्राध्यन विवक्षित प्राधान्येन, तो प्राधान्येन यहाँ विज्ञान ज्ञानको अभवको कह जाता है जो अंतकिणाम है प्राधान्य एक्नविपणी गुणतस्तु उपनिषद शब्दराशो अभी पर व्यवहारों नारियते परा विद्याशब्द से उपनिषद शिको भी कहा जाएगा किंतु गौणवृत्ति से और प्रधानतया वो अनुभव जो ब्रह्माकार वृत्ति उसको कहा जाएगा अक्षरों को विषय करने वाले जो ज्ञान अंतकरण परिणाम त तो उपनिषद शब्द राशि प्राधान्य न उपनिषद शब्द राशि को ब्रह्म पराविद्या से नहीं कहा जाएगा गौण अर्थ से उपनिषद शब्द राशि को भी पराविद्या कहा जाएगा वेद शब्द न तो सर्वत्र शब्द राशिर्विवक्षित साधारणतः तो जहाँ शब्द व्यवहार होता है वह शब्दराशि को कहा जाता है और शब्दराशि अगमे अभी येण गुरगमनालक्षण वैराग्यम चराधिग संभव पृथकण ब्रह्म विद्या कथन ची शब्दराशि अगमे अ सारे अर्थ पारायण करके ये सब शब्द राशि को ज्ञान लेने पर भी गुरु अभिगमनालक्षण वैराग्यम च यत्नातर अंतरेण न अक्षराधिगमन संभवती इस प्रकार के अन्वय कर लेंगे शब्द राशि पढ़ करके ये जान लेने के बाद भी गुरु अभिगमनालक्षण गुरु उपसदनम वेदांत श्रवण करने के लिए और वैराग्यम च ये दोनों चाहिए वैराग्य हो तो भी गुरु अभिगमन अगर वैराग्य नहीं तो वास्तविक वो गुरु अभिगमन नहीं हो रहा है वो जा सकता है श्रवण कर सकता है किंतु वास्तविक अर्थात वो श्रद्धा नहीं रहेगी अगर वैराग्य नहीं है तो श्रद्धा भी नहीं रहेगी गुरु अभिगमन आदि लक्षणम वैराग्यम च यत्नातरम ये और शब्द राशि अधिगम से सब अन्य अधिक यत्न चाहिए ये यत्नातरम इसके बिना न अक्षर अधिगम संभवते इसके बिना अक्षर का ज्ञान नहीं होगा इति इसलिए पृथककरणम ब्रह्म विद्या पराविद्या को शब्द से अलग किया गया क्योंकि शब्द का ज्ञान होने के बाद भी ये सब आवश्यक है तभी जाकर के ये अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है इसलिए परा को अलग किया गया इधर तो इति कथनम यह मंत्र पूरा हुआ आगे यथा विधि विषये कर्म टीका टीका पूरा हुआ यथा विधि विषये विषय कर्मादी अनेककार द्वारण बाक्यांथ ज्ञानका अर्थ लक्षणो न तथा इह इह पर पर विद्या विषये यथा विधि विषय एक नवटिपणी देते हैं विधि विषय अर्थात विधेर विषये क्या समाज किया गया फिर ष्ठी विधि का जो विषय दिधिक विषय क्या है कदम कर्म तो विधे विषय अर्थ ज्ञाने इति कर्मण बाक्या कर्मण विशेष कर्म अर्थ ज्ञान होने पर भी अन्वयस तथा चर्म विषयवाक्या अर्थ ज्ञान अर्थात कर्म अर्थ ज्ञाने सति कर्म विषय का बाकी अर्थ ज्ञान हो गया दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामय अजय तो कहा गया दर्शपूर्ण मास कैसे किया जाएगा वो प्रकरण में सारे वाक्य कह दिया गया अभी दर्श मास वो सब वाक्य सुनकर के उसको कर्म का ज्ञान हुआ फिर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो जाएगी तो उसको आगे अनुष्ठान करना पड़ेगा इसको कहते हैं अच्छा दूसरा विकल्प देते हैं यद विधि विषये कर्मकांडे यद वाक्यांथ ज्ञान तत्ला तत्ला विधि विषय में विधि विषय अर्थात कर्मकांड पहले कह दिया गया विधि विषय अर्थात कर्म अभी कहते हैं कि कर्मकांड कर्मकांड में जो वाक्य है वो वाक्य का जो ज्ञान है तत्ल एव पर विद्या विषय इतना अभी अवगंत्यँ एवं पर विद्या विषय इतना भी के न होने से और अच्छा होता तो नहीं है तो ये वैधर्म्य दृष्टान्त देखिए भाष्य में इसको स्पष्ट करते हैं जैसे विधि विषय में विधि विषय अर्थात या तो कर्म अथवा कर्म ये दोनों प्रकार के ले सकते हैं कर्दि अनेक कारक उपसंहार विधि विषय कर्म का ज्ञान हुआ कर्मकांड शास्त्र शब्द राशि का ज्ञान हुआ होने के बाद कर्ता कर्ण कर्म संप्रदान अधिकरण ये सब कारक का उपसंहार उपसंहार मेलन ये सब कारक का अर्थात संग्रह करना पड़ेगा और उसके द्वारा अर्थ ज्ञान कालात अन्यत्र अनुष्ठेयो अर्थो अस्थि जिस समय में अग्निहोत्र अथवा दर्श पूर्णमास इत्यादि वाक्य का ज्ञान हुआ तो उसी का समय में उसको फल मिल जाता है तो ये वाक्यार्थ ज्ञान होने के बाद आगे वो अनुष्ठान करता है तो वो जो अनुष्ठान होता है वो वाक्यर्थ ज्ञान समकाल न अनंतर काल में अनुष्ठान करेगा अनंतर काल तो वाक्यार्थ ज्ञान कालाद तो अन्यत्रात अन्यत्र तो अनंतर काले अनुष्ठे अर्थो अस्त कहाँ कहते हैं अग्निहोत्र आदि लक्षण दर्शपूर्ण मास आदि लक्षण ऐसे सब वाक्यर्थ ज्ञान के अनंतर काल अनुष्ठान करना होता है न तथा यह पर विद्या विषय पर विद्या विषय में वाक्यार्थ ज्ञान के अनंतर काल में और कुछ अनुष्ठेय इस प्रकार की नहीं है तो ये साधर्म्य दृष्टांत तो हुआ विधि विषय ना वैधर्म्य दृष्टान्त तो हुआ वैधर्म्य दृष्टान्त तो. परविद्या विषय में इस प्रकार की नहीं है तो ये जो टिप्पणी में दिए थे द्वितीय पंक्ति में एवं परविद्या विषये इत्यत्र इतर अभी अवगंत्यम त तो अर्थात ये वैधर्म दृष्टात अवगंत्यं इस प्रकार की ले लेंगे भाष्य में अर्थ वाक्यान समकाल एवं पर्यवशिवती पर विद्या विषय में अर्थ ज्ञान समकाल एव जहाँ भ्रांति से कुछ अलग मान्यता है वो केवल ज्ञान समकाल ही निश्चय हो जाएगा तो दृष्टांत तो देते हैं कर्ण से कौंतेय वत जिस समय में कर्ण को भगवान कह दिए आप राधेय नहीं है आप कौंते हैं तो उसी समय भगवान कहना न कुंती कहें जो भी कहें भगवान कहे ना कहे। कहे। भगवान कहें तो जिस समय में उनको कहे तो भगवान आप्तपुरुष तो करण जानता है तो जिस समय में कहा जाता है उसी समय तत्काल तो तो ही ज्ञान होता है तो अर्थ ज्ञान समकाल एवतु भवति और अनंतर काल में और कुछ अनुष्ठेय नहीं रहता है केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान ज्ञानमात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अभावत केवल शब्द प्रकाशित जो उपनिषद मंत्र महावाक्य इत्यादि यह शब्द से प्रकाशित होता है जो अर्थ तद विषयक ज्ञान मात्र निष्ठा तो केवल अर्थात ज्ञान में ही निष्ठा अर्थात ज्ञान होने के बाद और कुछ कर्म अनुष्ठेय करना है इस प्रकार की नहीं है ज्ञान मात्र निष्ठा दोनों नंबर टिप्पणी देखिए निष्ठा व्यतिरिक्त अभाव ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अर्थात तो ज्ञान निष्ठा छोड़ करके अन्य कोई कर्म और ये नहीं है निष्ठा व्यतिरिक्त अभावात इस प्रकार के यहाँ पदच्छेद हैं इसका अर्थ निष्ठा व्यतिरिक्त अभावात ये तो भाष्य है भाष्य में पंक्ति है इसको प्रतीक लिया गया तो आगे उसका अर्थ होगा मनन निधिध्यासनाभ्याम ब्रह्मात्मक ज्ञाननिष्ठा एवं संपादनी न अन्यत कर्तव्य में भाव तो ब्रह्मात्मक ज्ञाननिष्ठा यही और श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा ये संपादन करना है अर्थात श्रवण उत्तर काल में मनन निधिध्यासन यही दोनों और आवश्यक है अन्य कोणसी और अनुष्ठेयकर्म ये सब नहीं है भाष्य में तस्माद परांग विद्यांग सविशेषण अक्षरण विशिन्ष्टि इसलिए यहाँ परा विद्या को वि सविशेषण अर्थात विद्या का जो विषय है वो सब विशेषण बना करके अभी कहा जा रहा है सबसे सव अक्षरण सविशेषण अक्षरण अक्षर अक्षर का विशेषण दे करके जो अक्षर की पराविद्या का विषय है तो पराविद्या को विशिनष्टि विशिन्ष्टि अर्थात तो विशेषम करोती पराविद्या को अपराविद्या से विशेष करते हैं कैसे कहते हैं पराविद्या का जो विषय है अक्षर ब्रह्म उस अक्षर का सब विशेषण कह करके यह अक्षर इस प्रकार के विशेषण वाला अक्षर पराविद्या का विषय होता है इस प्रकार के कह करके आगे मंत्र हैं यदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम आवरणम अचक्षु श्रोत्रंग तद पाणिपाद निंग विभुंग सर्वगत सुसूक्ष्म तदव्ययंग यदूतोनिंग परिपश्यती धीरा यद यहते हैं जो पूर्व का परामर्श करेगा प्रसिद्ध जैसा कहते हैं जो आए हैं उनको यह निमंत्रण दे दीजिए आमंत्रण दे दीजिए तो जो आए हैं कहता है अर्थात ये प्रसिद्ध जैसा अभी तो परा विद्या का विषय कहना है अभी तो कुछ आया ही नहीं यत कह दिए तो कहते हैं बक्ष्यमाण आगे सब उनका इतने सारे गुण कहा जाता है अर्थात तो बक्ष्यमाण विशेष को ले इसको कह दिया गया यत् तद अदृश्यम अदृश्यम अर्थात अदृश्यम यह ज्ञानेंद्रिय का चक्षु का विषय नहीं होता है चक्षु में यहाँ उपलक्षण है अर्थात जो ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं होता है अग्राह्य जो ग्राह्य नहीं होता है जो ग्राह्य नहीं होता है वो कर्मेंद्रिय का विषय नहीं बनेगा अग्राह्यम कहकर के कर्मेंद्रिय का विषय भी नहीं हुआ अर्थात ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों का विषय नहीं हुआ और अगोत्रम गोत्र जिसका जन्म होता है जो चेतन जो जन्म होता है कहा जाएगा उसका एक गोत्र रहेगा वंशान्वय कहते हैं तो यह अज होने से इसका कोई जन्म नहीं है तो वंशान्वय वंश से अन्वय इसके पुत्र इसके पुत्र इस जो चलता है इस प्रकार की नहीं है तो अगोत्रम अगोत्रम अर्थात तो अमूलम अनादि अवर्णम वर्ण बरन अर्थात तो धर्म जिसका जो धर्म है वही उसका रंग होता है वर्ण होता है तो अवर्णम कहने का अर्थ निर्धर्म कह आगे अचक्षु श्रोत्रम अचक्षु श्रोत्रम में समास कैसे कहेंगे ये परमात्मा का अक्षर को कहा जा रहा है अविद्या अविद्य पूरा अर्थात विभक्ति श्रवण होना ही अधिक मूल्यवान है अविद्य मान जो आगे चक्षु श्रोत्र कहेंगे पहले चक्षु श्रोत्र को करना पड़ेगा ना समास इति हो जाएगा द्वंद्वाच प्राणी तुर्य सेनांगान क्या करेगा वो एक करेगा और नपुंसक करेगा तो इसलिए श्रोत्रम इति चक्षुष्च्रोत्र श्रोत्रम फिर आगे अविद्यम चक्षुश्रोत्र यक्षर से तद अक्षर चक्षुश्रोत्र ये सब द्वितीय एक वचन हुआ है तद अपाणिपादम यहाँ भी कैसे समास सकेंगे तो पंगु है एक एक कर देंगे कम से कम दो दो होना चाहिए ना मनुष्य जैसा माने के ना पाणी च इति पानी पादम हो जाएगा फिर आगे अविद्यमान पाणीपादम यस्य तो चक्षु स्रोत्र कह करके अर्थात तो यह जो अक्षर है उसका चक्षुस्त्रोत्र नहीं है अर्थात तो ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय नहीं है और पादम कह करके किसका निषेध कर दिए कर्म कर्मेंद्रिय नहीं है पहले अदृश्यम अग्राह्यम क्या कहे थे हाँ ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का विषय नहीं बनेगा और यहाँ कह रहे हैं कि उसका स्वयं का भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय नहीं है अर्थात ये ग्राहक ही नहीं है और अदृश्यम अग्राह्यम कह करके ये ग्राह्य नहीं है आगे कहते हैं नित्यम तो नित्यम अर्थात ये त्रिकालावाध्यम विभु विभु अर्थात तो व्यापक है सर्वगतम सर्वत्र गया हुआ है अर्थात तो सभी को सत्तास्फूर्ति देने वाला सभी का अधिष्ठान है सुसूक्ष्म अति सूक्ष्म तो पृथ्वी के अपेक्षा जल सूक्ष्म है जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म है कहते हैं तेज के अपेक्षा वायु सूक्ष्म वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है ऐसा क्यों है एक एक गुण घट जाते हैं पृथ्वी में पाँचों ये रहेंगे अर्थात शब्द स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध पाँचों रहेंगे हर जल में एक घट जाएगा तो जितना जितना गुण घट जाएंगे उतना उतना सूक्ष्म हो जाएगा अभी यह अक्षर में आकाश में अभी कोई गुण है आकाश एक शब्द रह जाएगा और परमात्मा में वो भी नहीं है इसलिए कहते हैं सुसूक्ष्म आकाश तो सूक्ष्म है यह सुसूक्ष्म अर्थात स्थूल का जो कारण है गुण उपचय गुण के आधिक्य वो नहीं है नहीं होने से सुसूक्ष्म अच्छा जिसमें कोई ये अन्य धर्म गुण कुछ नहीं रहा उसका फिर व्यय होने का कोई निमित्त ही नहीं रहा इसलिए तद तो अव्ययम कहा गया और यद भूत योनि भूतानाम योनि भूतों का कारण तो ये यथो वा ईमानी भूतानि जायन तो कहते हैं सभी अक्षर ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं धीरा परिपश्यती तो धीरा अर्थात ये ज्ञानी लोग इसको परिपश्यंती ये धीरा क्यों कह दिया गया जब अदृश्यम कहा गया तो किसका निषेध किया गया ज्ञानें। ज्ञानेंद्रिय का विषय और जब परिपश्यंती कहते हैं ये किसका विषय कहते हैं या का विषय कहते हैं तो ये दोनों विरुद्धक चीज़ कैसे कहते हैं कहते हैं इसलिए धीरा कहा गया अधीरा न पश्यंती जो धीरा अधीरा अर्थात विवेकी अर्थात ये सब विरुद्ध लक्षण को समन्वय कर पाना ये धीरा कहा है। तो अर्थात परिपश्यंती कहने से वृत्ति व्याप्ति यह है और अदृश्यम कहने से किसका निषेध कर देंगे फल व्याप्ति का निषेध ये माना जाएगा जा। भाष्य में वक्ष्यमाण बुद्धौ संहृत्य सिद्धवत पराममृश्यते यदि जय यत् कह दिया गया यत् कहने से सिद्ध का परामर्श किया जाता है जो आए हैं उनको यह दे दीजिए तो सिद्ध का परामर्श यत् जाता है अभी तो ये कुछ इसका लक्षण कहा नहीं गया इसलिए कहते हैं वक्ष्यमाणम वक्ष्यमाणम यही जो मंत्र में आगे कहा जाएगा तीन नंबर टिप्पणी दे दिए वक्ष्यमाणम बुद्ध संहृत्य अभी वाणी में कहेंगे वो पहले बुद्धि में आ जाता है तभी वाणी में कहते हैं संगृत्य सिद्धवत परामृश्य ते यी आगे अदृश्यम का अर्थ हो गया अदृश्यम जो चार नंबर टिप्पणी अदृश्यम के ऊपर दिए है ना इसको संशोधन करके अदृश्यम के ऊपर लगाना है ये थोड़ा परमजी रख लीजिए लिख रहे नहीं तो आप लोग लो। इसको रख लीजिए लिख करके अदृश्यम के ऊपर देना है क्योंकि चार नंबर टिप्पणी देखिए क्या दे बड़े देखिए अदृश्यम अदृश्यम दृग अविषय तो ये दृक का विषय नहीं है दृक क्या है अच्छा अदृश्यम दृग अविषय यहाँ विराम कर दीजिए टिप्पणी में ये संशोधन करना है विराम संशोधन करना है अदृश्यम दृग विषय दृग अविषय विराम होगा और दृक च वृत्ति प्रतिफलिता चित्त ये नया में तो ठीक है प्रति लगाएंगे ये पुराने में हम लोग का नहीं है दृक वृत्ति प्रतिफलिता चित्त यहाँ दृक शब्द से चैतन्य को नहीं लिया जाता है चिदाभास को लिया जाता है वृत्ति अर्थात चिदाभास अर्थात यह चिदाभास का विषय नहीं बनता है अर्थात प्रमाता इत्यादि का विषय नहीं बनता है भाष्य में अदृश्यम अदृश्यम अर्थात बुद्धिंद्रिियां अगम्यं इति तत् बुद्धिंद्रिय ज्ञाने का विषय नहीं बनता है निहिवंत दृशेर्बिष्त पंचेद्रिय द्वारकृशे दृशे प्रमा पांच रिप्पणी दे दिए दृशेरि वृत्ति चित वृत्ति प्रतिफल चिति चित् चिता ष्टी है दृश्य है षष्टी है अर्थात यहाँ दृक शब्द से चैतन्य को नहीं लेना है तात्पर्य अर्थात प्रमाता को लेना है प्रमाता अथवा स्वप्न दृष्टा दृशेर बहिष् प्रवृत्य पंचेन्द्रिय द्वारक बहिष् में मुर्धन्य कैसे होगा होगा ई दूध उपधस्य च तो बहिप्रवृत्य अर्थात प्रमाता जब बहिप्रवृत होता है तो पंचेन्द्रिय द्वारक पांच इंद्रिय को लेकर के ही ये चलता है आगे है। अग्राह्यम अदृश्यम के आगे दिए अग्राह्यम आग्राह्यम हो गया पुराना पुस्तक में संशोधन कर लेना है अग्रा्य अग्राह्यम अर्थ कर्मेंद्रिय तो अविषय कर्मेंद्रिय का भी विषय नहीं बनता है अगोत्र गोत्रम अन्वय अन्वय अर्थ वंशान्वय वंश बंसा का अन्वय इसका पुत्र इसका पुत्र, इसका पुत्र कहते हैं तो, है, तो मूल वंशान्वय एक मूल मूलमर्थत मूलपुरुष्ति अनर्थर्थरमत अनर्थांत पर्यायवाची अर्थंतर भिन्ना नहीं है अगोत्र तो अर्थात अनन्वय अर्थात है कि अमूलम इस प्रकार के हो जाएगा अगोत्रम अर्थात अनन्वय इतर्थ असंबद्ध किसी मतलब कोई इसका पूर्वपुरुष नहीं है नहीं ही तूलम अस्थि ये न अन्वितम स ये अक्षर ब्रह्म का कोई मूल है जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है वो मूल इसका पूर्व पुरुष हो जाएंगे ऐसा नहीं है आगे है अवर्णम वर्ण्यंते वर्ण्य छ नव टिप्पणी वर्ण्यंते विशेषण में संबध्यंते विशेषण बन गए दूसरों से भिन्न करवाने वाला इस प्रकार की कुछ पदार्थ अक्षर में नहीं है वर्ण्यंते वर्णा वर्ण हो गए द्रव्यधर्मा द्रव्य से धर्म ये द्रव्यधर्मा द्रव्य का धर्म क्या है कहते हैं स्थूलत्वादय शुक्लत्वादय वहाँ स्थूल है ये शुक्ल है इस प्रकार की जो सब गुण धर्म आ जाते हैं वो सबको वर्ण कहा जाता है वर्ण वर्ण्यंते वर्ण्यन्ते निरूपन्ते पदार्थ जिसके द्वारा निरूपण होता है उसको वर्ण कह दिया गया इस अक्षर ब्रह्म का निरूपण करने के लिए कोई उसमें ये वर्ण नहीं है अविद्यमान वर्ण यश तद अवर्णम अक्षरम यह अक्षर अवर्ण है उसमें कोई विशेषण कोई धर्म यह नहीं है जो द्रव्य में होते हैं अचक्षु श्रोत्रम चक्षुष स्रोत्रम च इति चक्षु श्रोत्रम हो जाएगा अविद्यमान तो कहते हैं चक्षुच्च्रोत्रम च नाम रूप विषय्ये अभी चक्षुष्च्रोत्र च ये दोनों को लेकर के कह दिया गया नाम रूप विषये नाम रूप विषये में समास कैसे कहेंगे चक्षुश्रोत्रम को कह देगा हैं तो नाम रूपे विषय यो श्रोत्र दोनों का तो चक्षु और श्रोत्र ये दोनों का विषय हो गया नाम और रूप चक्षु का विषय क्या हो जाएगा रूप और श्रोत्र का नाम शब्द तो ये जो चक्षु श्रोत्र दोनों हो गया ये करणे करणे प्रथमाधिवचन है नामूप विषय कर्णे चक्षुश्रोत्रजूना सभी जंतुओं का ये कर्ण हैं ते अद अक्षर से तद अचक्षुश्रोत्र वो अक्षर ब्रह्म अच्छा आगे टीका में विलक्षणत्वाभिप्रायेन च अच्छा ये आरंभ म कर्म ज्ञात कर्मा ज्ञात पुराना पुस्तक पुरा में त्रुटि है कर्मा नहीं कर्म ज्ञा कर्म ज्ञात विलक्षण तो च पृथक कर्णम ये पराविद्या को वेद से अलग करके क्यों कहा गया कहते हैं ज्ञान से विलक्षण है ये ज्ञान तो वेद शब्द से कर्म ज्ञान को लेकर के यह परा को उससे अलग करके कहा गया पृथक कर्णम अच्छा हाँ अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगात न प्रधान परत्व अभी संकनीय इति मत्वा आह यह पंक्ति के अर्थ के लिए पहले मंत्र देखिए मंत्र में कहते हैं कि यह जो पराविद्या का विषय है वो अदृश्यम है अग्राह्यम है अर्थात वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है और उसको कहा जाता है कि नित्य है विभू है सर्वगत है सुसुक्ष्म है अव्यय है भूतों का कारण है यह सब शब्द सांख्य मत का जो जगत कारण है प्रधान उसमें घटेगा क्योंकि प्रधान चक्षुर इंद्रिय ग्राह्य हो जाएगा नहीं है अग्राह्य कर्मेंद्रिय ग्राह्य नहीं है प्रधान उनके मत में नित्य है और विभु है व्यापक है सर्वगत पूरा जगत का कारण है तो सुसूक्ष्मे सूक्ष्म है और अव्यय अव्ययता तो उसका व्यय नहीं होता है भूत यो निम ये है प्रधान तो ये सारे लक्षण प्रधान में समन्वय होता है पूर्व पक्ष कहेगा कि यह मंत्र तो जगत कारण प्रधान को ही कहता है परिपश्यंती धीरा ते ध्यान योगानुगत ते ध्यान योगानुगता अपश्यन इस प्रकार की ये द्वितीय मंत्र है स्वतः सूत्र उपनिषद का तो ध्यान करके वो लोग देखें कि ये जगत का कारण है अभी इस प्रकार के संशय लाने से सिद्धांत उसका उत्तर देता है आपका प्रधान उसमें कोई चक्षु स्रोत्र और पानी पाद इत्यादि है क्या प्रधानतः तो जड़ है तो जड़ में ये निषेध क्यों किया जाता है तो अगर प्रधान जड़ होता तो उसमें तो इसकी प्राप्ति ही प्रसक्ति ही पाणीपाद चक्षु स्रोत का प्रसक्ति ही नहीं है तो प्रसक्ति नहीं है तो फिर आप निषेध क्यों करते हैं ये अप्राप्त प्रतिषेध होगा इसलिए यह प्रधान को ये सब शब्द का लक्ष्य नहीं लिया जा सकता है ये अक्षर ब्रह्म को लिया जाएगा कहते हैं अक्षर ब्रह्म में भी प्राप्त है क्या चक्षु स्रोत्र पाणीपाद क्योंकि चेतन ये जीव भी चेतन है उसमें ये सब प्राप्त है तो होने से जो अन्य चेतन में प्राप्त हो जाता है उसको ब्रह्म चेतन में निषेध किया जाता है <coughs> प्रधानतः तो <coughs> जड़ ही है उसमें प्राप्ति ही नहीं है अप्राप्त तो प्रतिषेध दोष आएगा इसलिए यह मंत्र प्रधान परक व्याख्यान नहीं किया जा सकता है सिद्धांतिका है टीका में अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगात प्रतिषेधपरक शब्द कौन है यहाँ सब अचक्षु श्रोत्र अपाणिपादम यह प्रतिषेध परक शब्द है तो यह प्रधान में प्राप्त है क्या नहीं है अगर प्रधान में ये प्रतिषेध करेंगे तो अप्राप्त प्रतिषेध का प्रसंग आएगा इसलिए न प्रधान परत्व तो यह जो ये मंत्र है यह प्रधान पर नहीं है जो पराविद्या का विषय है वो प्रधान नहीं होगा न प्रधान परत्व अपी संकनीय प्रधान परत्वम अपी अपी कहते हैं तीन नंबर टिप्पणी प्रधान परत्वम अपी इति पृथक करणात् वेद बाह्यत्व इव पराविद्या को अपराविद्या से अलग कर दिए अलग कर देने से पराविद्या विद्या वेद हो गया नहीं हुआ खाली कहा कि इसमें यत्नातर की आवश्यकता है इसलिए कहा गया तो जैसे भिन्न करने से भी पराविद्या को अपराविद्या से वेद बाह्य नहीं हुआ इसी प्रकार की यह प्रधान परक भी यह मंत्र नहीं होगा इति महत्वा आह सिद्धांते उतर देता है भाष्य में यह इत्यादि येद इदी चेतनाशेषण्वात्पारिणमे चक्षुश्रोत्रादिकैरसाधक तदिह तो चक्षुश्रोत्री बार्यते आगे मंत्र आएगा है गया ये यानम तप तस्मात ब्रह्मनाम रूपमचा यह आजा हैगा दस मंत्र अष्टम तो मंत्र आएगा तो इसमें चेतना वत्व विशेषणवात् सर्वज्ञ सर्ववित्त ये जो सर्वज्ञ सर्ववित्त ये प्रधान जड़ होगा ना ईश्वर चेतन होगा चेतन होगा तो ये सर्वज्ञ सर्ववित्त ये चेतन पदार्थों का धर्म होते हैं तो चेतना चेतनावत्वत्व अगर अक्षर ब्रह्म में आ जाएगा तो प्राप्त संसारिणाम चक्षुश्रोत्रादि भी करण ही अर्थ साधकत्व तो यह जो अक्षर ब्रह्म है वो भी चक्षु स्रोत्र इत्यादि कारण के द्वारा विषय का प्रकाशक बनेगा संसारी जैसे तो समान हो जाएगा इस प्रकार की प्राप्त हो जाने पर संशय प्राप्त हो जाने पर तद अचक्षु यह अचक्षुश्रोत्र मिति यह अक्षर ब्रह्म में यह चक्षु श्रोत्र इत्यादि यह सब नहीं है क्योंकि अर्थ साधक जो यह अक्षर ब्रह्म है वो कोई कर्ण के द्वारा नहीं है वो तो साक्षात सर्वगतः दादात्म्य होकर आगे मंत्र देते हैं पश्यतचक्षु स श्रृणोत्यकर्ण ये स्वता का है अपाणि पादो जवनो पाणि पाद नहीं है किंतु जवन है और धृतगाही सब कुछ ग्रहण कर लेगा आगे पश्यतचु अचक्षु है किंतु पश्यति अकर्ण है किन्ु शृण सवेत्ति वेद्यम न चाहस्ती वेत्ता वही सब वैद्य को जानता है उसका कोई अन्य वेदता नहीं है भिन्न तो न उसको कोई नहीं जान पाएगा तमाहम पुरुषम महान्तम उसी को महान पुरुष कहा जाता है इत्यादि दर्शनात आज यहाँ तक ओ संग नो मित्र संग वरुण संग नो भगत सं इेन्द्रो बृहस्पति संज्ञिष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु व प्रत्यक्ष ब्रह्मा शिवा प्रत्यक्ष ब्रह्मवादीशतमशम ओम तन्मे तदक्ता आविदार ताशा सह Just send the song.